उन्नीस के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हारी हुई रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था दस बाय बारह का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंडरम में था अब हैदराबाद में बेटर मेरा नाश्ता लेकर आया इडली और छाछ और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए ज्यादा आमदनी के लिए लेकिन ये आदर मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है 15 अक्टूबर उन्नीस में साठ साल का हो गया मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें एक तरह से अपनी सहन उम्री लिखूं अपनी जीवनी मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं यह बन सका जो मैं हूं मकसद यह नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि यह कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइया जैसा कहा है किसी ने खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे खुशी है तो गम नहीं सुकून है तो दर्द नहीं होगा मुझे ऐसा कोई हरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो यह पढ़े और उसे चैन मिले यह पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए हो सकता है ये कुछ बच्चों को ना उम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे उन्हें यकीन रहे कि वह जहां भी हैं खुदा उनके साथ है काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लॉ को पर लग जाए और उस लो की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए ये मेरी मेरा बड़ा खूबसूरत जमी मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां कभी धूप के आसमान हम सुनहरे कर लिया कभी धूप लेप के आसमां हम सुनहरे कर लिया फिर धूप बांध के पाँव में हैं ठंडी हवाओं में कभी पे सरों हम और आग लेके परों पे हम कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम कभी छानी खाली खला कहीं हमे जहाँ बड़ा खूबसूरत जहाँ मेरा बड़ा खूब